गोरखनाथ ने बहुत ऊंची बात कह दी लोग समझते हैं भगवत प्राप्ति बड़ी कोई तपस्या है हकीकत में मनुष्य की मांग का नाम है भगवत प्राप्ति मनुष्य की मांग का नाम है भगवान मनुष्य सदा सुख जाता है तो सदा तो वो भगवत सुख ही है मनुष्य ज्ञान चाहता है तो ज्ञान स्वरूप आत्मा है मनुष्य नित्य नवीन रस चाहता है नित्य नवीन रस उसी आत्मा परमात्मा से आता है तो इंसान की मांग का नाम है भगवान इंसान की मांग को पूरी करने की विद्या का नाम है भक्ति शरीर की मांग पूरी करने का नाम है संसारी विद्या लेकिन अपनी मांग पूरी करने की वस, विद्या का नाम है भक्ति योग ज्ञान तो एक तो शरीर की मांग होती है मकान अन्न वस्त्र ये शरीर की मांग है लेकिन शांति प्रसन्नता रस ये अपनी मांग है जिनके पास मकान है कपड़ा है गाड़ी मोटर है फिर भी रस के लिए क्लब में जाते शराब पीते जुआ खेलते पान मसाला खाते न जाने क्या क्या करते रस के लिए ही करते रोटी के लिए इतने उपद्रव नहीं होते जितना सुख के लिए उपद्रव होते पति पत्नी के डाइवर्स भी सुख के लिए देते कि इससे सुख नहीं मिलता दूसरी लाओ चीज वस्तु को अथवा किसी को मारना मर्डर करना भी सुख के लिए कि इसने बड़ा दुख दिया ये मर जाए तो मैं सुखी हो जाऊ तो आप सुख चाहते रस चाहते किसी का मर्डर करने से रस आने वाला नहीं पत्नी बदलने से रस टिकने वाला नहीं है लेकिन जहां रस है उसको पाने की तरकीब बता दी गोरखनाथ ने हसी खेलीबो, धरीबो ध्यान हंसते खेलते उस रस स्वरूप परमेश्वर का ध्यान करो हसी खेलीबो, धरीबो ध्यान अहरनिश कथी बो ब्रह्म ज्ञान उस ब्रह्म परमात्मा का कथन करो उसी का चिंतन करो वो कितना दयालु है हम उसे भूले हैं फिर भी वो हमें नहीं भूला हम कृतघ् हैं फिर भी हमारी कृतघ्ता का ख्याल नहीं रखकर अपनी सत्ता स्फूर्ति और चेतना देता है हम नादान अनजान बेवफा हैं फिर भी वो हमारे साथ वफादारी का व्यवहार करता है हम कहीं गलत करने जाते तो हमें रोकता है टोकता है वो कितना हमारा हितेशी है हम अच्छा करते तो हमें हृदय में कितना बल देता है शांति देता है सुख देता है कितनी हिम्मत देता है और हम बुरा करते तो हृदय की धड़कने बढ़ा देता है वो हमारा कितना ख्याल रखता है हम उसका ख्याल नहीं रखते हम उसकी नहीं मानते फिर भी वो हमसे उबदा नहीं है हम पैदा हुए हमारे बाप की ताकत नहीं हमारी माँ की ताकत नहीं हमारी ताकत नहीं कि मां के शरीर में दूध बना दे वो उस परमेश्वर ने कैसी व्यवस्था किया कि हमारी दूध की आवश्यकता माँ के शरीर में दूध बनना चालू कर दिया जब चाहे जितना चाहे पिया मुंह घुमा दिया न झूठा होता है न अपवित्र माना जाता है जब चाहे जितना चाहे माँ के शरीर से दूध पिया न फ्रीज करो न गरम करो न शक्कर मिलाओ न कोल्ड स्टोर में रखो कैसी सुंदर व्यवस्था है फिर हम बड़े हुए अन्न खाने के लायक हुए तो दूध बनना बंद हो गया कितनी सजगता है उसकी परमेश्वर की सप्ताह में ऐसे परमेश्वर को हम जुआनी में आकर रुपयों के पीछे वाहवाही के पीछे धन दौलत पति पत्नी के पीछे दीवाने हो जाते हैं जो मर जाने वाले हैं उनके पीछे हम मर जाते हैं फिर भी वो हमारी बाट देखता है कि कभी मुड़ेगा मेरे और आएगा जब ध्यान करते हैं उसकी गहराई में उसकी ओर आते हैं तो लगता है कि ओ हो जो हम चाहते थे वो तो हमारे साथ था हम रस चाहते थे ज्ञान चाहते थे आनंद चाहते थे अमरता चाहते थे वो तो हमारे परमेश्वर में ही था शरीर मरने के बाद भी जो नहीं मरता है वो तो मेरा आत्मा देव था इस शरीर के पहले भी था और उसके होने से ये शरीर जी रहा है चल रहा है और शरीर एक दिन छूट जाएगा फिर भी जो नहीं छूटता उसको हम भूले बैठे हैं फिर भी वो हमारे को एक मिनट भी नहीं भूलता आप दस पांच मकोड़े कट्ठे करके उसके ऊपर मारने का विचार करो उनको देखो आपके दिल में वो रोकेगा मकोड़े बेचारे कुछ नहीं बोलेंगे लेकिन वो कितना दयालु के कि पाप पड़ेगा मत कर और कोई नहीं देखे और कीड़े मकोड़ों के बिल में आप कुछ आटा वाटा डालते तो अंदर से संतोष खुशी देता है वो कितना ख्याल रखता है और ऐसा नहीं कि मेरा ही ख्याल रखता है यह बल्लू का रखेगा यह मोहन का मुरली का सभी का रखता है क्योंकि सभी के हृदय में वह व्याप्त है और वो ज्ञान स्वरूप है प्रेम स्वरूप है और नित्य है तो जिस परमेश्वर को पाने के लिए राजे महाराजे राजपाट छोड़ जाते थे और गिरी गुफाओं में साधुओं को खोजते थे वही परमेश्वर सत्संग के द्वारा जीव के लिए सुलभ हो जाता है भगवान ने कहा तस्ल हम, हम पार्थ नित्ययुक्तस्य उसके लिए मैं सुलभ हो जाता हूं जो नित्य युक्त तो होता है हम लोग नित्य युक्त तो नहीं होते नित्य संसार का चिंतन करते इसलिए सुख स्वरूप आत्मा ईश्वर होते हुए भी हमको पराया लगता है सो साहेब सदसदा हजूरे अंधा जानत ता नानक सतगुरु भेटिया मैल जन्म जन्म दे लत्थे औखी घड़ी न देखण देव सतगुरु अपना बिरध समारे तो बड़े से बड़ी औखी घड़ी है कि जीवन भर जिन रुपयों को पैसों को रिश्तों को नातों को शरीरों को संभालाए वो एक दिन सब छोड़कर जीव को औखी जगह से जाना होगा तो मौत आकर सब चौपट कर ले और जीवात्मा अनाथ होकर मर जाए उसके पहले अपने नाथ के साथ संबंध जोड़ने की रीत का नाम है सत्संग। बोलते एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्य आध तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध करोड़ों पापों का शमन हो जाता है सत्संग के द्वारा कर नसीबा वाले सत्संग दो घड़िया तो सत्य स्वरूप अकाल पुरुष परमात्मा है सिख धर्म का आदि ग्रंथ प्रथम ग्रंथ जप जी और जप जी का पहला वचन एक एकोकार वह परमात्मा का ओंकार ध्वनि है वह एक ही है बच्चा पैदा होता है ईसाई के घर जन्मा हो चाहे मुसलमान के पारसी के लेकिन रोएगा तो जैसा हिंदू का बच्चा वहां वहां करता वो भी ऐसे ही करेंगे ये ओंकार की ध्वनि अनहद सुनो बड़े भागिया सकल मनोरथ पूरे और सारे शब्द आहत से टकराव से पैदा होते ओंकार से स्वाभाविक ध्वनि है तो सुंदर तरीका है कि संसार में आप सुखी जीवन जिए स्वस्थ जीवन जिए सम्मानित जिए और मरने के पहले अपने अमर आत्मा रब का रस पा लें ज्ञान पालें जो वन में ट्रैफिक करके चले जाते संसार में उनको संसार से भी सुख नहीं मिलता तनाव मिलता है टेंशन मिलता है अंत में कुछ ना कुछ कमियां रह रहे के आखिर जीवन खप जाता है लेकिन जो उधर को चलते ठीक से ईमानदारी से उनके लिए संसार भी पाले हुए कुत्ते की नाई, संसार की संसार सफलताएं भी उसके पीछे पीछे घूमती जैसे सूरज के तरफ आप जाते हो तो छाया दासी की तरह पीछा करती लेकिन सूरज को पीठ देके तुम छाया को पकड़ते हो तो छाया भी दूर भागती और पीठ दिए जाते ऐसे उस रब से जो विमुख होया भूलिया जब भी आप नया खराब उस रब को अपने आत्मा को जब भूला तब ये जीवात्मा खराब हुआ तुच्छ तो योनियों में चला जाता है कहा तो राजा नृग और कहा किट बन गया राजा नहुष अजगर बन गया और कहा तो द्रुव भगवान का पांच वर्ष की उम्र में दर्शन कर लिया कहा तो रामी रामदास छत्रपति शिवाजी के गुरु जो समर्थ रामदास थे उनके भाई रामी रामदास आठ साल की उम्र में भगवान का दर्शन हुआ तो मनुष्य शरीर भगवत सुख पाने के लिए भगवत ज्ञान पाने के लिए भगवत शांति पाने के लिए हई शो हई शो, शो करके आखिर पांच हजार करोड़ भी हो गए तो क्या झक रहा अपने? आखिर क्या छोड़ के तो मरा वो जीवित बेचारा चाहे पांच सौ करोड़ 500 हो चाहे पांच सौ रुपये हो आखिर तो छोड़ना ही है कोई ज्यादा ढेर संभाल संभाल के टेंशन में जाए कोई कम ढेर संभाले आखिर तो छोड़ना है जो नहीं छूटे वो उसका नाम है रब उसका नाम है आत्मा उसका नाम है परमेश्वर तो उसको पाने का सुंदर तरीका है हसी बो खेली बो, प्रीतिपूर्वक तो वो कि तू कितना दयालु और मैं कितना भूलण हार बशकण हारा बशक ले गुर पार उतारण हार तू मां के गर्व से आते ही हमारे लिए दूध बनाया न ठंडा ठंडा हो तो वायु करे और ज्यादा गर्म हो तो मुंह जले न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा न ज्यादा मीठा न ज्यादा फेंका रब ते लीला निहारी मैं तो तेरे को भूला हूं लेकिन तू मेरा ध्यान रखता है प्रभु मैं तो कृतघ्न हूं गुण चोर हूं लेकिन तू गुणों का भंडार और रहमत का दरिया है प्रभु साधु संतों के हृदय में तू जैसे प्रकट होता है और सामर्थ्य देता है वो तो साधु ही जाने लेकिन हम भी तेरे ही है मैं जैसा तैसा साधु तो नहीं हूं गृहस्थी भी पक्का ईमानदार नहीं हूं लेकिन तेरा हूं चाहे मैं पापी हूं चाहे मां का बेटा कितना भी गंदा हो मैला हो मुठला हो लेकिन मां मां करके पुकारता है तो मां उसके ऐब नहीं देखती ऐसे आप भगवान को पुकारो कि प्रभु मैं तेरा हूं तू मेरे को बुद्धि दे आज नहीं तो कल अंदर से प्रेरणा देगा इससे भगवान की प्रीति बढ़ेगी हंसते खेलते कभी उससे दिल लगे करो कभी उसको पुकारो कभी उसके नाम का जप करो तो कभी उसके नाम में नाचो नाचने से क्या होगा कि पंजों पर प्रेशर पड़ेगा प्रेशर हो जाएगा थोड़ा बहुत से भगवत भाव उत्पन्न होगा दोनों नथुनों की नाडियां चलेगी सुषमा का द्वार चलेगा जिससे भक्ति में साधन में बरकत पड़ेगी हसी बो खेली बो धरी बो ध्यान हंसते खेलते भगवत जप और ध्यान बार-बार उस ब्रह्म परमात्मा का सुनो जगत का सुनते झूठा संसार सुन सुन के सच्चा हो गया फिल्म की की प्लास्टिक झूठी है लेकिन देखते देख के सच्चा लगता रात को लोग सौंपने में अपने कपड़े फाड़ देसी सौपने में लवर लवरी का खेल करके अपनी कमर तोड़ प्रोग्राम कर देसी और जूठी पट्टियां देखी और बंदा सचमुच में खाली होया रात को जब झूठी प्लास्टिक की पट्टियां सत्यानाश का है, तो सत्य स्वरूप भगवान की प्रीति जप ध्यान रात को सोते समय तक ये फिर अपनी माँ का नाम लिख के सो जा बुरे विचार आना बंद हो जाए काम बेकार रात को जप करते करते सो जा भगवान के सामने देखते देखते देखते प्यार करते करते फिर सोजा, सो जा स्वप्न में भगवान से बातचीत हुई में हुई तो फिर जागृत में भी हो जाएगी क्या फर्क पड़ता है हम नर्मदा किनारे थे सब कुछ फेंक के बैठ गए जो, जो लोग तीन सौ दो करते हैं मर्डर करते हैं उनको भी रोटी मिलती तो हम तेरा भजन करे भी मांगे, नहीं जाएंगे तुझे गरज हो तो खिलाने आ ऐसा दादागिरी करके बैठ गए थे हम सोचा मैं न कहीं जाऊंगा यहीं बैठ कर अब खाऊंगा जिसको गरज होगी वह आएगा सृष्टि करता खुद लाएगा अब कर्ता का सामर्थ्य कहा कितना सामर्थ्य और हम कहा एक व्यक्ति फिर भी वो कितना दयालु हुए हमारी ऐसी अटके लिया एक बार नहीं तीन तीन बार वो कैसा दयालु हुई कैसा ध्यान रखता है कहीं भूखा न रह जाए क्या, क्या क्या खेल करता है कभी किसानों के द्वारा किस दो किसान लेकर आए खाओ मैगर नहीं हम नहीं जानते तो ले जाओ बोले हमको रात को सपना आया और ये जगह देखी हम और हमको प्रेरणा हुई तो कैसी प्रेरणा करता है कि यहां मेरा भक्त बैठा जाओ ले जाओ दूध और फल वो कैसा ख्याल रखता है अभी भी आप लोगों में से कोई एकांत अपने पास कुछ ना रखे अकेले में जाके बैठ जाए अनजानी जगह एक दिन बैठे दूसरे दिन में तो उसकी नींद हराम हो जाए इतना दयालु हो इतना ख्याल रखता लेकिन आप ऐसा देखें उसकी नींद आराम होती कि नहीं होती खिलाता कि नहीं खिलाता संशय नहीं करो खिलाए चाहे ना खिलाओ मारो चाहे जिलाओ लेकिन तेरे नाम पे बैठे मांगेंगे नहीं कहीं से देखो तीन दिन के अंदर तो उथल पाथल हो जाए एक एक जीव का कितना ख्याल रखता है ऐसे भगवान को हम भूले बैठे कल झुकी जीव फिर भी भगवान तू हमको नहीं भूला तू कितना दयालु है हम निगुण हैं, लेकिन तू कितना गुणों का भंडार है हम गुण चोर है लेकिन तू दयालु कितना है मारा वालुड़ा मारा इष्ट देव मारा प्रभु ऐसे करके भगवान को प्यार करते जाओ कभी उसके लिए रुदन करो कभी प्यार करो। एक महाराज थे बोले महाराज भगवान के लिए रुदन नहीं होता है पैसे के लिए तो रो लेंगे नौकरी के लिए तो रोलेंगे लेकिन भगवान के लिए रुदन रोना भी नहीं आता तो बोले चलो अपन मिल के रोते तो बोले महाराज आते ही नहीं बोले झूठ मुठ में रो चलो तो महाराज भी रोए और दूसरे लोग झूठ मुठ में रोए अब झूठ मुठ में रो रोते रोते सचमुच रुदन आ गया और रोधन के बाद ऐसा शांति ऐसा आनंद बोले ऐसा तो कभी हंसने में भी सुख नहीं मिला तो भगवान के लिए रोने में जो आनंद आता है मैं जानता हूं मैं रोया हूं और तो संसारी हंसी में वो सुख नहीं तो उसके उसके लिए रोना भी सुखदाई है हंसना भी सुखदाई है उसका नाम लेना भी सुखदायी उसके लिए बैठना भी सुखदायी उसके नाते संतों से मिलना भी सुखदायी इससे भक्ति का प्रेम प्रेमा भक्ति बढ़ेगी अंदर का रस आएगा ऐब छूट जाएंगे चिंताएं छूट जाएगी जो लोग भोजन करके दिन को नींद करते हैं उनके शरीर में भोजन का रस त्रिदोष बन जाता है व्यर्थ का फैटिनेस बढ़ जाएगा जो रात को देर से भोजन करते उनकी आयुष्य क्षीण हो जाती है और व्यर्थ का फैटिनेस बढ़ेगा अपचान फैट बढ़ा देगा। जो सुबह नाश्ता करते फिर दोपहर को भोजन करते फिर रात को देर से भोजन करते समझो उनके श्वास भोजन पचाने में और बाकी का व्यर्थ का अननेसे लोड लेके उसको निकालने में लग जाती उम्र इसलिए भोजन थोड़ा कम खाना चाहिए भोजन के बीच बीच थोड़ा पानी पीना चाहिए जलम पीबे महुर बीच बीच में पानी पिए तो भोजन सुपाच्य होगा और फैट कंट्रोल करने के लिए सरल उपाय है सुबह खड़े हो गए फिर खूब सांस भरा खूब पेट अंदर रखा और फिर जोर से सांस छोड़ा ऐसा 25 बार करो फैट कंट्रोल हो जाए तुलसी के पांच सात पत्ते खाओ शरीर की बीमारियों के कणों को बाहर फेंक देगा नहीं तो आगे चल के किडनी का लिवर का हार्ट का फलाना ढीगना प्रॉब्लम चालू हो जाएगा अपनी गो वटी बट्टी है औषधि बाजार में सौ रुपए में भी नहीं मिले यहाँ तो सेवा भाव से बीस रुपए में मिल जाएगी डब्बी। दो गोली सुबह ले, ले लिया गुनगुने पानी से कैसा भी फेटी आदमी हो स्वास्थ्य बढ़िया हो जाए, मोटो मोटे मोटे लोगों के लिए लेकिन शरीर बढ़िया हो गया तो क्या है वो तो एक दिन तो बढ़िया के घटिया शरीर तो जल जाएगा लेकिन फिर भी जो नहीं जलता और अमर आत्मा जीव वो परमात्मा का लाडला है और परमात्मा का सुख पाने के लिए ही मनुष्य जन्म हुआ है पैसे ढेर कर करके छने के, के लिए जन्म नहीं हुआ पैसे है तो सत्ू प्यों करो वो तो यहा जाए रहे हा अच्छा बस लोग लालच ठीक नहीं में अभी बताया कही तुमको भी पता है अमेरिका वाले आए थे बापू जी आ जाए तो कितने करोड़ बोल रहे थे पता है तुमको ट्वेंटी फाइव मिलियन डॉलर माना सौ करोड़ से भी ज्यादा होता है होता है कि नहीं होता तो पति पत्नी डॉक्टर हैं हम वो सोनी में देखते हैं आपका सत्संग सुनते हैं एशियन टीवी वी वहाँ चलती है अमेरिका बापू जी एक बार आ जाए तो बापू जी को समर्पित करके हम आएंगे हम क्या अब तो हम आएंगे ही नहीं उधर अमेरिका की जमीन संभालने जाओ वो संभालो वो संभालो ये नहीं यही हम हमारा नहीं हमने सब ट्रस्ट भ्रस्ट करके निष्फिक्र चाहते हो गए काफ़ी तो सारा ट्रस्ट में ही है तो फिर दूसरा लोग कहाँ तक उठाओ कहा अब तो नहीं आऊंगा तो वो नहीं गया अमेरिका फिर ये बात जिन जिन वो अमेरिका वालों की जिनने पहले सुनिए हाथों पर करो ये देख ले वो गिन ले बंदे वो आए थे अमेरिका बारे की करना है क्या करिए क्या जोड़िए थोड़े जीवन काज ये जो है वो भी छट जाना है ये, ये भी छोड़ के जाना है तो जो सो साहेब सद सदा जो जो पहले था अभी है और बाद में रहेगा उसका ज्ञान पालो उसकी प्रीति पालो उसका रस पालो बस तो बस भगवान में मां में ईश्वर में प्रीति हो जाए बस अब छोटा सा एक जोक्स है एक चेले ने गुरु की सेवा किया चेले ने गुरु की सेवा किया तो सेवा से गुरु ने बोला बेटा क्या चाहिए बोले गुरुजी मेरे को कुंभ का दर्शन करना है घूमने जाना है बोले अच्छा जाओ घूम के आओ और गुरुजी मेरे को खर्चा पानी गुरु सिद्ध थे एक कागज पर गुरु ने एकड़ा कर दिया कि जहां भी जाएगा रोज का एक रुपया मिल जाएगा वो जमाने में एक रुपया बहुत होता था अभी भी एक रुपया चांदी का मिल जाए समझो सितर रुपया हो गया एक रुपया महीने के तीस करीब मिलने लगे वो घूमता घामता कुंभ मेले के बाद कोई संत पुरुष के पास गया संत ने पूछा कैसे बोले मैं फलाने गुरुजी का सेवा किया और गुरुजी ने एकड़ा कर दिया है तो लगभग रोज का एक रुपया मिल ही जाता है कभी कोई पाँच रुपया देता है पाँच दिन में हो जाता है तो कभी दस मिल जाता है कभी दो मिल जाता है लेकिन सरेराश एकड़ा एक तो पूरा होता है लेकिन आप तो महापुरुष हैं और आजकल महंगाई है जरा आप भी थोड़ी कृपा करो तो महाराज ने कहा अच्छा लाओ तो मैं मिंडा कर देता हूं तो अब तो बंदे को दस रुपए मिलने लग गए और खाए पिए कुछ दान वन करे लेकिन लोभ बढ़ गया फिर तीसरे महात्मा के पास गया महात्मा ने कहा कैसे बोले हमारे गुरुजी ने एकड़ा कर दिया दूसरे एक संत पुरुष ने उसने मिंडा कर दिया अब दस रुपये मिलते हैं लेकिन बाबा आप भी दयालु हैं आप थोड़ा आए का अच्छा लाओ हम भी कर देते अब तो उसको सौ रुपया मिलने लग गया तो पैसा ज्यादा मिला तो जरा मौज शोक और ऐश आराम से रहा तो बुद्धि जरा मोटी हो गई भक्ति भक्ति भूल गया काट से रहेंगे जिएंगे फिर ऐसी बुद्धि के गुरु के पास इतना दिन रहा तो खाली एक रुपया और इनको जरा सब मस्का मारा तो अब रुपया मिलता जाओ गुरु के नाम से तो हमने पचास साठ रुपए लिए होंगे गुरु को पांच सौ रुपया पकड़ा के उनके मेहरबानी से क्यों दबे रहना तो गुरु जी ते एक ले तो मन लगभग चालीस पचास दिवस सुधी एक एक रुपये में ली दो तो ता तमो बदलो हूँ पाछो वालू छू बसो रुपया पांच सौ रुपया लो तो पांच सौ रुपया तो अब तो तीन महीने के आते थे तो पांच सौ रुपया गुरु के यहाँ धर दिया जरा वट मारे न ने कहा कैसे आ गए बोले ऐसे ऐसे मिंडी करवाएं गुरुजी ने कहा ठीक है वो कागज लाना वो कागज लाए तो गुरुजी ने उस एकड़े पर जरा चौकड़ी मार दी गुरु के जा बेटा मिंडा तो उगरा तू तो। एक जतोरे जा तू जहां चीज तैयार मिंडा मिंडा बस वो एक का चल गया अब तो क्या मिलेगा मिंडिया मिंडिया वो घोट के भी आकर ऐसे ही वो एक परमात्मा है चैतन्य ये आंखों के दो मिंडियां उसी की सत्ता से देख दी और ना नाक दे जो दो बे बे नाक ना नाकना सत्ता से श्वास ले आ आ कान ना बे भुंगड़ा सत्ता बे सत्ता थी भूंगड़ा काम आपे तो वो उस एक के कारण ये बिंदिया काम की है वो एक से संबंध हट गया तो फिर कुटी बाढ़ो राम बोलो भाई राम सड़गा मुके शरीर ने इक्के थे सब होते हैं सब थे एक न हो उस एक आत्मा परमात्मा से आंखें देखती है कान सुनते हैं नाक सुखता है सारी इंद्रियां काम करती हरो एक में प्रीति हो जाए मेरी आंख अच्छी है अरे वो जा रही थी दुल्हन थोड़े मैंने हो गए थे शादी के बोले मेरा यार मेरा पति कैसा है ऐसा है मेरे को नथनी ना दी है ऐसा करके वो अपने पति के बखान कर रहे थे कबीर जी पीछे पीछे जा रहे थे कबीर जी ने कहा हद हो गई नथनी दिनी यार ने सुमरती बारंबार नाक दीना करतार ने ताको दिया बिसार और जिस यार ने नथनी दी उसके तो गीत गा रही है और जिस करतार ने नक दिया तेन नक नहीं होता तो नथनी कितने पैर दी तू तो छोरी थनी दिनेतार निंतन करो तो भाई तारू तो भलू थे तारा दर्शन करना भलू थ नथनी दिनी स्मृति बारम्बार नाक दिया करतार ने ताको दिया बी सार तो ईश्वर की स्मृति बढ़ाना है आपको हमको सबको ओम शांति नारायण ईश्वर का ज्ञान देने वाले गुरुओं के पास जाना चाहिए ईश्वर से सीधा नाता जोड़ने जोड़ के देने वाले संतों का संपर्क करना चाहिए तो बहुत कुछ मिलता है बड़े भारी विद्वान थे निमाई पंडित निमाई पंडित की विद्वता के आगे बड़े बड़े विद्वानों ने घुटने टेक दिए, फिर भी नुमाई पंडित को कुछ पाना कुछ करना कुछ जानना बाकी ही था बिनु रघुवीर पद जिय की जर नि न जाई, भगवत रस के बिना जीवात्मा की तपन और भाग नहीं मिटती संसार तापे तपता नाम योगो परम औद नारद जी ने कहा संसार के ताप में तपे हुए जीव के लिए भगवत योग ही परम औषध है नुआई पंडित गए जगन्नाथपुरी भगवान जगन्नाथ के दर्शन की एक टक देखते देखते विद्वता, अनुवाइपना, पहले ही साफ सुथरा तो था ही शुद्ध था एकदम गल गया और बस ठगे से रह गए प्रभु को देखते थे अपने गांव आए दर्शन करके असकी मधुर स्मृति मधुर रस में खोए हरी बोल हरी हरी हरी हरी पाठशाला चलाते थे दर्शन शास्त्र के बड़े दुर्ंधर विद्वान थे विद्यार्थियों ने कहा गुरुजी जी पाठशाला मैं हम आए और आप पढ़ाइए बोले अब किसी और पाठशाला में चले जाओ बोले तुम्हारे जैसा प्रेम पूर्वक पढ़ाने वाला हमें कहा मिलेगा इस बार परीक्षा के दिन नजीक आ रहे कृपा करो हमारी पढ़ाई पूर्ण हो जाए न्याय शास्त्र आप सरिका और विद्वान कौन पढ़ाए बड़ा आग्रह किया छात्रों ने उन्हें चलो पाठ लगा देते हैं उन्हें शरीर का सार इंद्रियां, इंद्रियों का सार मन मन का सार मति, मति का सार चैतन्य चिदावली चिदावली का सार चैतन्य ये जानना न्याय है बाकी सब अन्याय है पृथ्वी का आधार जल है जल का आधार तेज है तेज का आधार वायु वायु का आधार आकाश है आकाश का आधार महतत्व है महातत्व का आधार प्रकृति प्रकृति का आधार वह रोम रोम मेरा रमा हुआ तुम्हारा चैतन्य परमात्मा है इसको जानना न्याय है बाकी सब अन्याय है बोले गुरु जी इस प्रकार का पाठ अगर हम लिख दे तो परीक्षा में तो हमें रेड क्रॉस मिलेगा मार्क में तो जीरो मिलेगा बोले इस मोह माया में न पास हो जाओगे लेकिन प्रभु की दुनिया में पास हो जाओगे इससे ज्यादा हम नहीं जानते हरी हरी हरी खो गए बस खो गए और हरी मैं हो गए कई विद्वान पहले भी हो गए और बाद में भी हो लेकिन इस महापुरुष ने विद्या का फल पा लिया भगवत रस भगवत माधुर्या भगवत सुख एक बार कीर्तन किए की नाचे नाचे जा रहे थे इतने बड़े न्याय शास्त्र के विद्वान और संन्यासी साध किसी ने कहा हम थोड़ा सा शास्त्री पढ़े हैं तब भी भी अपना मान मर्तबे से जीते हैं और आप इतने बड़े भारी विद्वान और बच्चों के नाई मवालियों की नाई सड़कों पे गुजरते जाते हरी बोले हरी बोले ये क्या है आपको शोभा देता है आप इतने बड़े आचार्य हैं इतने बड़े सम्मान्य व्यक्ति हैं और ये ताल और झाज हो रही है सब क्या कर? बोले विद्वान होकर देख लिया रट रटाई करके देख लिया अपने आप को भगवान नाम कल युग में कल युग केवल हरि गुण गाहा गावत नर पावई भव कल युग में केवल भगवान के नाम के गुणगान से ही भव का था मिल जाता है नैया किनारे लग जाते बद्रीनाथ का दर्शन करने गया अहमदाबाद का सेठ अहमदाबाद में कपड़े की मीले थी दो मूर्ति वाले भगवान बद्रीनाथ का तो दर्शन किया लेकिन जिसके हृदय में भगवान प्रगटा हो ऐसे कोई संत भगवान के दर्शन कराओ पंडा ने देखा कि पक्का भक्त सेठ है दक्षिणा भी मिल जाएगी ले गए उस समय के बद्रीनाथ में रहने वाले कोई रसमय साधु के बाद तब उस अहमदाबाद के सेठ ने जहां आप अभी बैठे हो ये अहमदाबाद है अहमदाबाद के सेठ ने बद्री का आश्रम के नजदीक जो गुफा में रहता संत थे उनको प्रणाम करते हुए अपनी व्यथा रखी भोले महाराज हम सत्संग सुनते हैं मेरी दो कपड़े की मिले करोड़ों रुपए कमाता हूं देश परदेश में घूमा में नाच के भी आ गया महाराज कोई सार नहीं है जीव को कई कई स्वाद चखाए महाराज आखिर ये जल जाने वाले जीव से तृप्ति नहीं मिली नाक को कई परफ्यूम सुघाए महाराज विदेश गए कई अतर लिए लेकिन धोखा किया आपने कान को कई राग रगनिया से तृप्त करा लेकिन अतृप्ति महाराज अब जानते भी हैं फिर भी वो उसी में पड़ रहे हैं कोई उपाय बताने की कृपा करें महाराज ने शिष्य को संकेत कर दिया और चल पड़ा हरी कीर्तन तो सेठ के साथ उनका मुनीम था मैनेजर था हजारों रुपया पगार लेने वाले अधिकारी थे सेठ के चेहरे पर खटाई सी आ गई कि हमने इतना ऊंचा प्रश्न किया था और ये क्या भगतड़े ने कीर्तन चालू कर दिया 20-25 मिनट कीर्तन के आनंद में सब डोलने लगे वो जो बीसो आदमी सेठ के थे अधिकारी वे भी डोलने लगे लेकिन सेठ ताकते रह गए संत ने संकेत किया तब कीर्तन शांत हुआ बोले बाबा मेरा सूक्ष्म प्रश्न था उसी तो का उत्तर आप देने चाहते थे इतने में इन लोगों ने शोर बकोर कर दिया महाराज मेरे प्रश्न का उत्तर मिल जाए कृपा हो जाए महाराज ने कहा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैंने दिलाने के लिए संकेत किया था मनुष्य का मन रस चाहता है कितना भी मन को समझाओ लेकिन रस के पक्ष में चला जाएगा ये खाना अनुचित है लेकिन मजा आएगा कर लेगा आप सावन महीना है पुरुषोत्तम मास है संभु करना बड़ा भारी घाटा पड़ेगा लेकिन लोग सुनते हुए भी फिसल जाते मन सुख के पक्ष में जाता और बुद्धि विवेक के पक्ष में जाती तो मन को जब तक भगवत रस नहीं आया और बुद्धि को जब तक विवेक पुष्ट नहीं हुआ तब तक जाना मी धर्मम न चमे प्रवृत्ति जाना मी अधिक ज्ञान तो सबके पास है कि अनुचित है फिर भी फिसल जाते तो दुर्बल मन है दुर्बल मन को रस मिलेगा भगवान का तब सबल होगा विकारों से बचने में इसीलिए भैया कीर्तन करो भगवान नाम जप करो माला पर जप करो फिर मानसिक जप करो प्रीतिपूर्वक जप सुमरण ध्यान तीन घंटे रोज जप करे बारह हजार प्रणवा का जप हो जाए तीन घंटे योग वशिष्ठ हैं तीन घंटे तीन घंटे में बोलता हूं योग वशिष्ट में लिखा है एक पह बराबर तीन घंटे होते एक साधु की सेवा आत्मज्ञानी महापुरुष की सेवा एक पह एक पह सेवा का मतलब ये नहीं कि तुम पैर चम्पी करने की कोई कल्पना करो ना ना आज्ञा सम नहीं साहेब सेवा एक पहर साधु सेवा एक पहर जप एक पहर भगवत ध्यान और एक शास्त्र विचार। अगर इसी जन्म में इसी वर्ष में ईश्वर प्राप्ति करनी है तो यह साधन है और नीच कर्मों का त्याग झूठ कपट नीच कर्मों का त्याग बस ईश्वर प्राप्ति जब ईश्वर प्राप्ति हो गई तो बाकी क्या बचा उसने सारे तीर्थों में नहा लिया सारे यज्ञ कर लिए सारे तप कर लिए सारे पितरों का तर्पण कर दिया स्नातम तेना सर्व तीर्थम दातम तेना सर्व दानम कृतम तेना सर्व यज्ञम ये न क्षण मन ब्रह्म विचार स्तरम एक क्षण के लिए भी ब्रह्म परमात्मा हो तो एक क्षण गायक हो एक क्षण का स्वाद भी मिल जाए ब्रह्म सुख का तो फिर बार बार स्थिति करेगा पान मसाले का स्वाद बार बार तबाही कर देता है तो भगवत सुख बार बार आबादी कर दे तो क्या आश्चर्य अमेरिका भूल के बैठ गए स्मिता कनू पटेल वो कश्मीर भूल के बैठ गए संजय बस जगत का सुख कुछ माना नहीं रखता परमात्मा सुख मिल जाए जगत का ज्ञान कोई माना नहीं रखता पर परमात्मा तत्व तो का ज्ञान मिल जाए जगत के मित्र क्या मदद करेंगे जब सुरद परम मित्र की मदद का द्वार खुल जाए ओम ओम नारायण नारायण नारायण ध्यान मूलम गुरुमूर्ति ध्यान मूलम गुरु मूर्ति गुरु पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम सारे मंत्रों का मूल है गुरु गुरु माना जो लघु जीवन से ऊपर उठे वो शरीर में जीना शरीर को मैं मानना ये लघु जीवन है और आत्मा में जीना और आत्मा को मैं जानना ये गुरु जीवन है तो मंत्र मूलम गुरु वाक्यम ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा संसार के बंधनों से पार होना हो तो आत्म परमात्मा को पाए हुए गुरुओं की कृपा से ही मुक्ति मिलती है। समर्थ रामदास ने कहा कि अपना उद्धार करने वाले को अद्वैत वेदांत का ग्रंथ विचारना चाहिए अद्वैत माना क्या दो दू, अलग अलग अलग दिखता है फिर भी अलग अलग दिखने की सत्ता उस एक से आती है जैसे चंद्रमा एक है घड़े अनेक हैं, थालियाँ अनेक पोखरे झरने तालाब नदियाँ अनेक और उन अनेक में चंद्रमा भी अनेक दिखता है फिर भी एक है ऐसे मनुष्य अनेक पशु अनेक पक्षी अनेक जलचर अनेक थलचर अनेक खेचर अनेक आकाश में उड़ने वाले लेकिन उनमें सब में सत्ता उस एक परमेश्वर की जिसकी सत्ता से मेरी आंख देखती है उसी परमात्मा की सत्ता से तोते की आंख देखती है और तोती की आंख भी उसी सत्ता से देखती है, चिड़िया की आंख भी उसी सत्ता से देखती है जिस सत्ता से प्रधानमंत्री की आंख देखती है उसी सत्ता से चिड़िया की आंख देखती है। तो तत्व रूप से प्रधानमंत्री का शरीर और चिड़िया का शरीर अलग दिखता है लेकिन तत्व रूप से एक बापू का शरीर चिड़िया का शरीर अलग देखेगा लेकिन तत्व रूप से उन शरीरों में एक अद्वितीय द्वैत नहीं है तो एक परमात्मा है रूपम रूपम प्रतिरूपम बहुवा उसी परमात्मा के अनेक अनेक अनेक रूप बने जैसे एक ही चैतन्य आत्मा है ना रात को स्वप्न में अनेक रूप दिखते हैं रेलगाड़ी भी उसी चेतन की सत्ता से हर महाराज स्वप्ने के लोग भी उसी एक चेतन से और उसमें अच्छे लोग बुरे लोग मुंबई नो हल्बोल घोटाले अजमेर का दूध बोड़ी हाले या। ये सारे फेरी वाले भी उसी चैतन्य एक से पैदा होते और फेरी वालों की वस्तु देख के मुंह में पानी लाने वाले भी अनेक लेकिन मुंह में पानी आता है सपने में वो सत्ता एक गोटे स्वभाव लीधा ले लोन तुम लोग छो भाई बे रुपया बटापी दे कि साहब अड़ी रुपया ले लो ना जरा माफ थी हो सार नाम दे अभी रुपया सौ ग्राम पचास रुपये किलो बराबर भाव दी तो दीदो साहब तेल पचास रुपये थी गए अमार कमा शू तो तेल की महंगाई बताने वाला और तेल की महंगाई सुनने वाला ग्राहक वो भी उसी चैतन्य आत्मा से बना एक है कि नहीं है ऐसे यहां भी अनेकों में वो एक परमात्मा है वो नजरिया रखने वाले को राग का द्वेष का भय का शोक का पाप का प्रभाव धकेलेगा नहीं वो जल्दी पुण्यमय चिंतन करेगा चलो फलाना सुंदर है लेकिन मेरे परमात्मा की सुंदरता से फलाना ने गाली दे दी चलो ईश्वर की सत्ता से गाली आई और कही उसमें भी वही सत्ता है ओ मानंद भाई साथी अन्याय थे ओ न्याय अन्याय तू जाने जे तारो तो अन्याय करने वाले को तो जब दुख मिलेगा तब मिलेगा लेकिन अपने तो निर्दुख हो गए जो किसी को गाली दिया उसको तो चैन से नींद नहीं आएगी लेकिन जिसने ईश्वर के नाम से गाली पचा ली वो तो सुक्सेस होगा जिसने अन्याय किया उसको तो पुलिस पकड़ेगी मारा डंडा सिर फोड़ दिया वो तो भागता फिरेगा लेकिन जिसके सिर में थोड़ी चोट लगी वो तो आराम से नींद करेगा तो ये बड़ा न्याय है ईश्वर की सृष्टि में अन्याय करने वाले को भय और बेचैनी मिलती है लेकिन ईश्वर में विश्रांति पाने वाले को निर्भयता और शांति मिलती है। कभी कोई कुछ हो जाए तो अपने में कोई अन्याय आया है तो अपने साथ किसी ने अन्याय किया है तो अपने में कोई कमी है अभी नहीं दिखती तब भी भी कहीं ना कहीं है जैसे ध्रुव है तो अपनी सोतेली माँ के गोद में बैठने जा रहा था वो पिता के गोद में बैठने जा रहा था तो सोतेली माँ ने सुरुचि ने थप्पड़ कस दी अब पांच साल का ध्रुव पिता की गोद में एक भाई बैठा है तो भी आऊ तो स्वाभाविक था लेकिन सोतेली मां ने उत्तम की मां ने ध्रुव को एक तमाचा कस दिया तो ये तो अन्याय दिखता है ध्रुव रोता हुआ सगी मां के पास गया मां मां उत्तम की मां ने मेरे को तमाचा मार दिया बोले तुम मेरे कुक से पैदा हो तब पिता की गोद में मैं तो ध्रुव की मां सुमती थी उत्तम की मां सूरुचि थी जिसकी संसार में सूरुचि है वे लोग दुखी होते हैं लेकिन जिसकी सुमती होती है वो फरियाद नहीं करते वाह धन्यवाद वा, ऐसा करके अपना जीवन ऊंचा करते हैं तो वो सुमती कहती है कि बेटा अपनी तपस्या नहीं है अपनी पुण्यों की कमी है इसलिए तमाचा लगा अपने में कोई न कोई गलती या कोई न कोई पाप का फल है आया है इसलिए अपने को कष्ट मिला है तो माँ ये कैसे बेटे बोले बेटा तपस्या करने से माँ ऐसे नहीं बोलती कि सोतेली मां का चोटी काट दो सोते माँ ऐसी है फलानी फरियाद नहीं करती ध्रु की माँ फरिया करती अपने बेटे को तमाचा लगता है उसी निर्दोष बेटे को कहती है कि बेटा अपनी तपस्या की कमी अपने जीवन में भक्ति का धन नहीं है अपन निर्धन है इसलिए अपने को दुख भोगना पड़ता है जो भगवान की भक्ति के धन से संपन्न है उसको बाहर का दुख आवे तो भी दुखी नहीं होता भगवान की भक्ति का धन जिसके जीवन में है उसको बीमारी उतना दुख नहीं दे सकती तो द्रु को तमाचा मारा ओरम माने सोतीली माने और सग्गी मां के पास दूर जाकर बोलता है कि माँ ने तमाचा मारा तो बोले बेटा अपनी तपस्या भक्ति की कमी है इसीलिए दुख आया अब तुम भक्ति कर मां भक्ति कैसे करें बोले गुरु बताएंगे भगवान के नाम का मंत्र देंगे मां गुरु काम में लेंगे बोले एकांत में रहते हैं ऋषि मुनि संत अच्छा अभी तो तू छोटा है बेटा सूझा मां सहलाते हुए उसके सिर के बाल सहलाती हुई उसको सुलाने जा रही वो सुलाने वाली खुद तो सो गए और दुरु धीरे से टपक टपक टपक टपक दबे पैर घर से निकला जंगल के तरफ भागा भागते भागते जब प्रभात हुई चांदनी रात में तब देव ऋषि नारद मिले और दुरु को मंत्र मिला ओम नमो भगवते वासुदेवाये ओ माना सब में वो एक जो चैतन्य आत्मा है नमो उसको मैं नमन करता हूं भगवते जिस की सत्ता से ये भगवान के अवतार होते वाशुदेव माना जो अभी भी सब में बस रहा है बस ये मंत्र मिल गया अर्थ मिल गया सूझबूझ मिल गई जाओ बेटा मधुवन में जाकर जप करो ध्यान करो मधुवन में एकांत में द्रु ने जप और ध्यान किया पुण्य बढ़ गया देवता लोक आए ध्रुव तुम्हारी तपस्या बढ़ गई तुम स्वर्ग का वैभव भोगने को चल सकते हो बोले नहीं जिस भगवान के नाम में शांत होने से स्वर्ग तक का सुख पहले गोद नहीं मिलती थी, अब स्वर्ग मिल रहा है तो भगवान के नाम को मैं यहां यही जपूंगा और भगवान को ही कहूंगा फिर राक्षसों ने डरावने रूप दिखाए लेकिन दुरु को पता था कि राक्षसों में और देवताओं में ओम नमो भगवते वासुदेवाय देवताओं में राक्षसों में वही भगवान वासुदेव डर किस बात का ओम नमो भगवते वासुदेवाय तो दैत्यों का डरावना रूप भी द्रु को डरा नहीं सका और देवताओं का लुभावना स्वर्ग भी द्रु को भगवान की भक्ति से डिगा न सका तो ध्रुव अडिग रहे आज भी ध्रुव सप्तियों के बीच अडिग है ध्रुव तारा द्रुलोक ध्रुव कितनी तपस्या किया छह महीने में कितना जप करके एकाग्र हो गया कि भगवान नारायण ना है और बेटा तेरे को गोद में बैठना तेरे को जा छीस हजार वर्ष राज्य वैभव सुख मिले बोले प्रभु राज वैभव सुख 36000 वर्ष भोगूँगा लेकिन आप का स्वरूप क्या है मैं कौन हूँ और ये संसार कैसे बनाए बोले ध्रुव ये मत पूछो अगर ये पूछोगे तो जैसे स्वप्ने में कोई भजन करे और स्वप्न में भगवान आए और फिर पूछे कि ये दुनिया कैसी है आप कौन हो मैं कौन हूँ तो जब आंख खोलेगा तो सब छू हो जाएगा एक ही आत्मा के खेल से सब दिखता है अभी ये मत पूछो मेरे आशीर्वाद से तुम्हें संत मिलेंगे द्रु गए पिता ने बड़ा सत्कार स्वागत किया सोतेरी माँ जो थप्पड़ छोकी थी उसको भी पश्चातापुआर द्रु को स्नेह करने लगी उत्तम भी उत्तम प्रकार से द्रु को मार देने क्योंकि जिसके पास जब का धन बढ़ जाता है उसका पुण्य बढ़ जाता है और पुण्य बढ़ जाता है उसके लिए शत्रु भी मित्र हो जाते हैं, पराये भी अपने होने लगते हैं। जैसे हम लोग संतों के पास जाते तो पैसे तो अपने लोग भी अपने नहीं होते हैं। लेकिन जब आप भगवान के रास्ते चलते संत बन जाते तो पढ़ाए भी आपके अपने हो जाएंगे फिर पराए पराए नहीं लगेंगे क्योंकि पराये तो बाहर से दिखते हैं सब में वो परमात्मा तो वही का वही है तो आप जो परमात्मा के ज्ञान में परमात्मा के जप में परमात्मा के ध्यान में अथवा परमात्मा के निमित्त सेवा कार्य में लगते हैं त्यों त्यों आपका पुण्य बढ़ जाता है आप परमात्मा के निकट हो जाते हैं डॉलर का आश्रय रखोगे तो भजन में बरकत नहीं आएगी रुपये का आश्रय रखोगे तो भजन में बरकत नहीं आएगी कपट का आश्रय लोगे तो जीवन में बरकत नहीं आएगी भगवान का आश्रय सत्य का आश्रय जप का आश्रय सेवा का आश्रय जीवन चमक जाएगा तो द्रु को बाहर से तो राज्य वैभव मिला समय पाकर लेकिन अंदर में खटक थी कि आखिर ये 36000 वर्ष भी तो पूरे हो जाएंगे मैं कौन वरदान देने वाले भगवान नारायण का आत्मा क्या है मेरा आत्मा क्या और नारायण ने कहा था तुम्हें संत मिलेंगे तो मंत्रियों को कह दिया कि ध्यान रखना कोई ऐसे महापुरुष राज्य में आए तो मुझे खबर करना विल विल फाइंड ए वे जहां चाह होती है वहीं का रास्ता बनता है जैसे पुण्य चाह हुई तो सत्संग में आने का रास्ता बन गया अगर पाप की चाह होती तो शराब कबाब की दुकान पे जाते ऐसी गली गुचियों में जाते अंडे की लारी पे खड़े हो जाते पाप वासना होती तो वहां तो खड़ा कर देगी पुण्य वासना है तो ऊंची जगह पे ले जाएगी तो द्रु को संत मिलने की इच्छा होती संतों से मिले भक्ति का पहला स्टेज है प्रथमा भक्ति संतन का संगा फाउंडेशन मजबूत करना है तो संतों का संग दूसरा रति मम कथा प्रसंग भक्ति का दूसरा स्टेप है भगवत कथा सुन तीसरा भक्ति अमान मान न चाहे सेवा तो करें लेकिन पद न चाहे मान न चाहे मान पुड़ी है जहर की खाए सो मर जाए चाह उसी की राखता वो भी अति दुख पाए फिर चौथी भक्ति है छल छोड़ के भगवान के गुण गान करें और पंचम भक्ति है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भक्ति ये प्रकाश मंत्र जाप करे दृढ़ विश्वास कि मैं भगवान का जप कर रहा हूं भगवान देख रहे मेरे जप व्यर्थ नहीं जाएंगे मैं भगवान की कृपा से ही भगवान के नाम का जप कर रहा हूं मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भक्ति येद प्रकाश ओम ओम हूं चारू छुझे मारो भगवान उच्चारण सत्ता पे अपे भगवान छे छे छे छे तो शरी चे, चे तो शरीर ने ने चिंता मन ओम ओम ओम तू मैं तेरा मेरा प्रभु बिन फेरे हम तेरे छठी भक्ति मोसम संत देख सत करे मोसम जग देख सारा जगत मेरे सम मैरा लीला है जैसे आत्मा की लीला स्वप्ने का दुनिया है ऐसे परमात्मा की लीला ये जगत की दुनिया मौसम जग देख मोते अधिक संत कर मैं तो आम का वृक्ष हूं और संत तो आम का फल है वृक्ष को चाटो चखो तो इतना स्वाद नहीं आएगा जितना मीठी केरी आम में स्वाद आएगा ऐसे ही मेरे मंदिर में मेरी मूर्ति को देखो ठीक है लेकिन मैं जिन संतों के हृदय में प्रकट होकर बोलता हूं उन संतों से तो ज्ञान भी मिलेगा शांति भी मिलेगी प्रेरणा भी मिलेगी और जीवन में रस भी आएगा मोसम जग देख मोते अधिक संत उमा संत समागम सम और न लाभ न बिन हरी कृपा उपजे नहीं गावी वेद पुराण ऐसा नहीं कहा कि उमा डॉलर समा म सम रुपया समागम सम लगन समागम सम बहुमान समारंभ समागम सम नहीं उमा संत समागम सम और न लाभ कछुआन संत का सानिध्य संत का सत्संग इतना लाभ करता है कि उसके सामने शिव जी बोलते दुनिया का या स्वर्ग का या दूसरा कोई लाभ नहीं कबीर जी कहते राम परवाना भेजिया वाचत कबीरा रोए क्या करूं तुम्हारी वैंकुट को जहां साध संगत नहीं होए भगवान ने आमंत्रण भेजा कि अब समय हो गया संत प्रवर अब आओ वैकुंठ के द्वार तुम्हारे लिए खुले कबीर जी के आंखों में आंसू आ गए वैंकुट है तो संसार से तो बढ़िया चीज और भगवान खुद बुला रहे फिर भी वहां सत्संग नहीं होता है राम परवाना भेजिया वाचित कबीरा रोए क्या करूं तुम्हारी वहीं कुंट को जहां साध संगत नहीं हो तो सत्संग की कितनी बड़ी महिमा है ताग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग तुली न पहुंचे सकल मिले जो सुख लव सत्संग तो सत्य स्वरूप परमात्मा का संग कराने की चर्चा सत्संग रूपम रूपम प्रतिरूपम बब हुआ ये अनेक रूपों में तू एक का एक कान अनेक सुनने की सत्ता एक आंखों के आगे रूप अनेक लेकिन देखने की सत्ता एक जीव के ऊपर स्वाद अनेक लेकिन स्वाद का ज्ञाता एक मन में संकल्प और विकल्प अनेक लेकिन संकल्प विकल्प को देखने वाला आत्मा एक बुद्धि में निर्णय कितने ही आ गए जीवन भर में अनेक लेकिन बुद्धि के निर्णयों को जानने वाला एक बचपन में ये निर्णय था कि चौथी पास कर लूँ तो बढ़िया है सातवीं पास कर लूँ तो बस निरात ग्रेजुएट हो जाऊं तो निरात लेकिन वो बुद्धि के निर्णय बदल गए उसको जानने वाला मेरा राम आत्मा एक एक बार अमेरिका जाओ लाख डॉलर था बस बाबू पाछ उतरू तो निर्णय बदलाई गया कोपोरेसन थे बदलाई गया, गया। हवे, हवे जो एक, एक। चिंतन करे जल्दी साक्षात्कार किसकी फरियाद करेगा चलो उसको बड़ी शांति रहती बड़ी तसली रहती ऐसे आत्मा में जगे हुए पुरुष जहां बैठे रहते हैं उनको एक तक देखते देखते भक्तों को भी वो शांति मिलने लगती गुरु जी तुम तसल्ली ना दो सिर्फ बैठे ही रहो आप बोलने का परिश्रम मत करो बैठे ही रहो महफिल का रंग बदल जाएगा गिरता हुआ दिल भी संभल जाएगा जो काम में क्रोध में लोभ में चिंता में शोक में गिर रहा है मन वो आपको देखते देखते संभल जाएगा तो रमन महिषि को देखकर मोरारजी भाई देसाई का दिल संभल जाता था। ऐसे पॉल बिंटन का दिल भी संभल गया था और कई दूसरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध लोगों का दिल संभल जाता था सदगुरुओं को एकटक देखने से उनके समक्ष बैठकर ओम शांति ओम आनंद जप करने से डॉक्टर ने कहा कि तू मर जाएगा तो डॉक्टर कहा अमर रहेगा वो भी मर खाएगा बेटा जो डॉक्टर बोलते तू मर जाएगा तो वो भी अमर नहीं है वो भी मरने वाला है आचार्य विनोबा भावे को अच्छे अच्छे डॉक्टर ने बोला कि आपको पेट में अल्सर है आप चलते फिरते काम करते 1600-1800 सो कैलोरी खर्च होती और खाते थोड़ा सा हजार कैलोरी बराबर तो अगर ऐसे रहे तो आप छह महीने में यू विल एक्सपायर विद इन सिक्स मंथ मीनोबा भावे का भूमिपुत्र मैगजीन निकलता था उसमें उन्होंने प्रवचन में कहा कि जो डॉक्टर ने कहा आप छह महीने में मर जाओगे वो डॉक्टर दो साल के बाद मर गया और दूसरा डॉक्टर छह साल के बाद मर गया और मैं तो अभी भी प्रवचन कर रहा हूं <laughs> लो आप कौन आगे मरता है डॉक्टर आगे मरता है कि मरीज आगे मरता है लेकिन सच पूछो कोई आगे भी नहीं मरता पीछे भी नहीं मरता मरते सब शरीर हैं और आत्मा तो सबका एक है वही का वही ओम आनंद ओम प्रभु ओम माधुर्य जैसे घड़े फूटते हैं कोई आगे फूटे कोई पीछे फूटे कूलर फूटते हैं सुराइया फूटती लेकिन आकाश कहाँ फूटेगा तो आत्मा अपना आकाश रूप परमात्मा है तो आत्मा तो मरता नहीं और शरीर तो सबका मरेगा राजा रंग फकीर दूसरे को फूक मार के जिंदा करने वाले ऐसे चमत्कारी पुरुषों का शरीर भी मर गया नानक जी ने कहा राम गयो रावण गयो ता को बहु परिवार राम जी भी चले गए इतने महान भगवान थे और रावण इतना बड़ा संसार को पकड़ के आग्रह करके मैं नम का पति राव मै नम का पति राव भंडार ऐसा रावण भी चला गया और रामजी भी चले गए तो तुम्हारा हमारा कब तक इस संसार में पैर खुपा रहेगा राम रावण गयो कछु नहीं सपने संसार सपना तो नौकरी नौकरी आम लाइ नौक प्रमोशन मरो पगार बदली थी मगारदली रिटायर थधु स्वप्न उमा कहूं मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना संसार स्वप्न और उसको जानने वाला आत्मा परमात्मा अपना नाना नट्टी बेटी नटुडी नटुरी नटुरी नटू नटू पी नट्टू भई वटू साधक नट्ट फलाना ये सब बदल गया ना स्वप्न उसको देखने वाला वही का वही कनूरी कनु मोरी कनली ले बेटी कनु का का ना बेटा तू ना ना बेटा चकली कहवा बी बुद्धि बदलाई गई ना वालो कानूड़ो चैतन्य आत्मा होम आनंद के आखिरी है ये सरल में भी सरल है परमात्मा तत्व का ज्ञान और ऊंचे से भी ऊंचा है पापी के लिए बड़ा दुर्लभ कठिन और भगवत चरणों में जाने वाले के लिए बड़ा सुगम हे राम जी भक्त और ज्ञानवान के लिए संसार सागर गोपद की नाई है जैसे गाय के खुर का खड्डा लांगना क्या कठिन है और मुढ़ो के लिए ये बड़ा संसार गंभीर समुद्र है जिसको संसार से सुख लेना है मजा लेना है शत्रु की टांग तोड़ना है कुछ बन के दिखाना है कुछ करके दिखाना है ऐसे लोगों के लिए संसार सागर बहुत विशाल हम बताई घूमते हम बता दो बताई देवाऊ ड बताई बताई ना हाफीन हाफिन बदा मरी है ना कोई ने कहीं करी बताऊ नहीं किसी को यह करके दिखा दू मैं ऐसा बनके दिखा दूं कुछ दिखाने की जरूरत नहीं जिससे देखा जाता है उस परमात्मा में शांत होने की जरूरत है उस परमात्मा में प्रेम करने की जरूरत है उस परमात्मा का ज्ञान पाने की जरूरत है करके दिखा दू ऐसा हो जाऊं मैं ऐसा बन जाऊ बनेगा तो बिगड़ेगा मैं सेठ बन जाऊं तो फिर कभी न कभी मुर्दा बनेगा मैं पहलवान बन जाऊं फिर भी मुर्दा बनेगा और मुर्दा भी सदा नहीं टिकेगा तो सेठ कैसे सदा टिकेगा मैं ऑफिसर बन जाऊ बनेगा तो बिगड़ेगा जानेगा तो टेगा तो उसे एक परमात्मा को जानो, एक परमात्मा से प्रीति करो एक परमात्मा के ज्ञान को हृदय में ऐसा धारण करो जैसे शत्रु की बात को याद रखते मेरे गुरुजी बोलते थे सत्संग ऐसे सुनो जैसे कोई दीवाल के पीछे अपनी निंदा करता हो तो आदमी कैसे कान लगा के याद है आ, ए बोला था ऐसा बोला ऐसा सत्संग सुनो पक्का याद रखो ओम ओम ओम हो उदयपुर का राणा राजा सत्संग सुनने आता था मेरा नहीं दूसरे महात्मा का फिर धीरे से चुपके से उठ के चला जाता था वो कथा में आवे तो दूसरों को लांग के नहीं आता था जहां जगह मिले चुपचाप बैठ जाता था दूसरे को लांग के आने से पाप लगता है कथा में आने का पुण्य बिखर जाता तो जहां आता था वो बैठ जाता था उदयपुर का राजा राणा जी और सत्संग में ऐसी बातें करते करते कोई ऐसी सार बात आती तो वो हाथ जोड़ के धीरे से खिसक जाता उदयपुर का राजा ऐसा नहीं कि आगे आके बैठे अपना अहंकार दिखाने के लिए नहीं। एक दिन वो संत महात्मा के नजीक आए तो महाराज ने पूछा कि राणा जी मैं तो तुमको जानता हूं उदयपुर में सत्संग होता है और तुम आते हो तुम उदयपुर के राणा हो राजा साहब उस राजा साहब के सत्संग का प्रभाव फूलीबाई पे खूब पड़ा फूली बाई को परमात्मा साक्षात्कार चतुर्भा चतुर् चतुर राजा चतुर्सिंह राणा चतुर्सिंह चतुर्सी का प्रभाव भूरी भूरीबाई पे खूब पड़ा आमेट में रहने वाली भूरीबाई नाथ द्वारा में आके रही थी भगवान के लिए खूब रोती थी दो दो तीन तीन घंटा रोज रोती थी फिर प्रेरणा हुई चतुर सिंह राणा से मिले और चतुर्सी राणा ने उनको तत्व तो ज्ञान सब में एक परमात्मा है रोने को भी जो जानता है वो आत्मा है इस प्रकार का ज्ञान दिया और चतुर सिंह राणा के उपदेश से भूरीबाई को परमात्मा का साक्षात्कार हुआ था जिन्होंने भूरीबाई के दर्शन किए वो अभी अपने साधक आमेट में अपने सत्संग में आते तो राणा ने कहा कि महाराज सत्संग में ऐसी कभी ऐसी सार बात आती है कि फिर मैं धीरे से छुपके से सर जाता हूँ और जाकर घर में एकांत कमरे में बैठता हूँ और उसी बात का मनन करता हूँ आपकी बात को मैं हजम करने के लिए चुरा के भाग जाता हूँ आपके सत्संग में मैं चोरी कर लेता हूँ एक ऊंची कोई बात आ गई मैं चुरा कर जात के बैठ जाता हूँ बराबर जमा कर देता हूं अपने हृदय महाराज बड़े खुश हुए तो उदयपुर के चतुर्सिंह को पता नहीं था कि बापू मेरी चर्चा करेंगे भूरी बाई को भी पता नहीं था कि बापू मेरी चर्चा करे लेकिन सत्य में जो टिकते हैं उनकी कीर्ति भी सत्य होने लग जाती है शबरी भीलन को कहाँ पता था कि इतने करोड़ों लोग मेरी बात करेंगे मीरा बाई को कहाँ पता था लेकिन जो कीर्ति के लिए सेवा करते हैं दिखावे के लिए क्या क्या खेल करते और अखबारों में नाम छपाते उनके नाम टिकते नहीं जैसा शबरी का नाम टिका मीरा का टीका रहीदास का टीका और भी कई भक्तों का उनके शिष्यों का नानक जी के साथ नानक के सिखों के सेवकों की बात आती राम रामकृष्ण के साथ कई उनके सतपात्रों का अभी भी इतिहास पढ़ने में आता है हृदय था फलाने थे फलाने थे नरेंद्र तो ठीक और भी कई थे, फलानो थे, थे। तो आप ईमानदारी से सेवा को कर्म योग बना लीजिए ऑफिसर होकर सेवा नहीं करना है हनुमान होकर सेवा करना है राम काज बिना कहा विश्राम सच्चा सेवक सेवा खोज लेता है उत्तम सेवक मध्यम सेवक संकेत पाके फिर सेवा करता है और थर्ड क्लास सेवक आज्ञा पाकर फिर जरा काम करेगा और फोर्थ क्लास सेवक आज्ञा पाने के बाद भी किसी पे ढोल देगा कोई करे कि हमने किया बेज के घूमेगा ढंडेरा पिटे वो फोर्थ क्लास सेवा है तो उसको फोर्थ क्लास लाभ होगा थर्ड क्लास सेवा तो थर है तो थर्ड क्लास लाभ होगा सेकंड है तो सेकंड लाभ होगा उत्तम सेवा है तो उत्तम लाभ हमसे गुरु जी के संकेत नहीं ऐसी सेवा खोज लेते थे तो हमको उत्तम लाभ होगा और जो संकेत से करते थे उनको वो हुआ गुरु के आश्रम में तो हमारे साथ दूसरे भी तो थे हम थोड़ी दिखाते थे कि चलो ये सेवा किया है अब ये किया है नहीं। दिखाते नहीं थे कर लेते थे अपने आप हृदय खिलता था जब राशि से लेकर गुरु के अंगत सलाहकार की सेवा भी हम करते थे सलाह तो गुरुजी को क्या देना लेकिन हमेशा कैसा खत लिखवाते थे कैसा ठीक है हाँ सही और कभी कभी इतना गुरुजी की कृपा मैं आत्मीयता हो गई थी कि गुरुजी से मजाक भी कर लेते थे ज्यादा नहीं एक बार की सुखमणि का पाठ चलाया तो उसमें आया ब्रह्मज्ञानी का दर्शन दर्शनवट भागी पावई ब्रह्म को बल बल जावई जिसको सब में एक परमात्मा है ऐसे परमात्मा तत्व का ज्ञान हो गया ब्रह्म का उसको ब्रह्म ज्ञानी बोलते तो गुरवाणी में सुखमणि साहब में आया ब्रह्म ज्ञानी का दर्शन वड भागी पावई ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जावी ब्रह्म ज्ञानी मुगत भगत का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विदाता ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर ब्रह्म आप परमेश्वर जब ये पढ़ा हमने अब बापूजी उस पर थोड़ा सत्संग कर फिर मैंने कहा कि साईं वो ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर तो महेश्वर को ब्रह्मज्ञानी मिले कि नहीं मिले अभी तक तो साईं जी चरा चुप हो गए फिर समझ गए कि ये <laughs> ये, ये लीला कर रहा है मजाक कर रहा है अरे बोले तुम आठ अगर पढ़ पढ़ मैं क्या अगर नहीं मिले तो हम बता दें कि यहाँ है ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर अगर ब्रह्मज्ञानी को मह वो महेश्वर को ब्रह्मज्ञानी मिल गए तो ठीक है नहीं तो मैं बता दू कि ये है लीला साहब अरे बोले मठ माठ पढ़ पढ़ तो मठ माठ और पढ़ पढ़ वो वचन भी याद करके बड़ा आनंद आता है कि गुरु जी के वचन नारायण नारायण सतगुरु नो स्नेह मने वार वार सांभरे मात भला अधिक करता संदेह नो नाश्रे सतगुरु नो प्रेम स्नेह मने वार वार ओम ओम ओम मार साई सुख म संभा नो लेता, लेता नो भार रे सतगुरु मुक्ति दातार सतगुरु नो स्नेह हमने वार वार सतगुरु की चर्चा करने से भी जैसे गोपिया कृष्ण का चिंतन करते करते कृष्ण के ज्ञान में एकाकार हो जाते ऐसे हम लोग सतगुरु का चिंतन और सत्संग चिंतन करते सतगुरु में एकाकार हो जाते हैं और सतगुरु और कृष्ण दिखते दो हैं एक ही है ईश्वरों गुरु रात मूर्ति भेदे विभाग ईश्वर और गुरु मूर्ति से अलग अलग दिखते बाकी तो गुरु है वो ईश्वर है ईश्वर है वही गुरु का आत्मा है नारायण हरि नारायण हरि हरी हो